एवं भगवान की लीला कथा का अमृत हम निरंतर पान करते आ रहे हैं उन्हीं धाराओं में प्रवाहित हैं हम सब यज्ञ क्या है यज्ञ का स्वरूप क्या है हमने पहली बार वेद की धाराओं में धर्म के स्वरूप को जाना है वाहे आडंबर के समाज में कैसे रहना कपड़े कैसे पहनना लोकाचार व्यवहार क्या होना ये एक सामुदायिक सांप्रदायिक सोच है जिसे संप्रदाय देती है लेकिन यह स्वयं में पूर्ण धर्म नहीं है ये बहुत जरूरी है कि समाज को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए कैसे बनाया जाए तो इस संप्रदायिक सोच को ही संप्रदायवाद के रूप में ये प्रकट हुआ है परंतु धर्म को स्पष्ट कर पाने में ये पूर्णता समर्थ होंगे ऐसा नहीं है क्योंकि समय के अंतरालों के साथ ही जब इनकी अंतर की गति समाप्त हो जाती है तो ये बाहर की एप्लीकेशन भर रह जाते हैं और उसको हमने विस्तार से जाना जबकि धर्म भीतर और बाहर दोनों की व्यवस्था का नाम है वो एक संपूर्ण स्वरूप है अनंत की राह है जिसे एक टुकड़े में नहीं व्याख्या की जा सकती और सनातन धर्म ने अपने को स्पष्ट किया कि जिस प्रकार बाहर पेड़ खड़ा है एक वृक्ष है उसको हम उसकी टहनियों से पत्तियों से फल और फूल से पहचानते हैं तने से बांध लेते हैं कि यह पेड़ है परंतु ये पेड़ का संपूर्ण भाग नहीं है जिससे ये जीवन पाता है जिसके कारण यह है वो जड़ें धरती के भीतर वो जड़े ना रहे तो इस पेड़ का अस्तित्व ही नहीं ये ठीक है कि हमको वाह्य जगत में पहचान हमारे शरीर से हमारे वाह्य जगत की यथा पहचान नाम गोत्र आदि से होती है परंतु ये हमारा जीवन और स्थायित्व नहीं वो हमारी अंतरात्मा में है हमारी जड़ों में है और उनको भुलाकर केवल बाहर के दम और मिथ्याभिमान को जीना धर्म को गाली देने के बराबर है इससे बड़ा अपराध हम नहीं कर सकते तो उसी को सनातन धर्म ने दिखाया कि दो जगत है एक स्वजगत है इसी को हम आत्मजगत कहते हैं इसी को हम अध्यात्म जगत कहते हैं बहुत अच्छी से स्पष्ट हो जाना चाहिए एक स्वजगत है यही आत्मजगत है इसी को अध्यात्म जगत कहा और ये वैकुंठ है क्योंकि इसमें स्वयं में कोई कुंठाएं नहीं होती हैं कुंठाओं का तो हम आवाहन करते हैं वाह्य जगत से ये वैकुंठ है ये स्वर्ग है स्व माने आत्मा अर्घ माने सीमा ये आत्मा की सीमा है यह स्वर है यह मेरा जगत है यह निमित्त जगत है इसी जगत में मैं बारंबार उत्पन्न होता हूं यहीं से मुझे जीवन का एक एक क्षण सांस और धड़कन इस स्वजगत से मिलती है जो मेरा अंतर जगत है जो जड़ों की भांति अदृश्य है इसलिए मैं अपने को पहचान नहीं पाता अंधों की भांति धृतराष्ट्र बना बाहर भागता हूं कहा यही मूल जगत है यही सृष्टि का मूल है यही तू उत्पन्न होता है और वाह जगत तेरा निमित्त जगत है जहां प्रभु के द्वारा दी गई सत्ता सम्मान यश आदि इन सब का प्रदत्त सत्ताओं का प्रयोग करता हुआ तो सचाचर की निमित सेवा करे अथवा इस सत्ता का दुरुपयोग करके बईमान घूसखोर दरोगा की तरह घूस पकड़ने लगे यही इसी में पाप और पुण्य की व्याख्या है जैसे बाह्य जगत में भी आपका एक स्वजगत होता है घर होता है परिवार होता है और दूसरा जहां आप नौकरी करते हैं वो निमित जगत होता है ड्यूटी है तो वहां आपको अधिकार भी मिलते हैं यथापद पर और वो अधिकार आपको राष्ट्रपति से ही प्रदत्त होते हैं चाहे वो सेनापति हो मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो सबके पास जो भी अधिकार और सत्ता है वो राष्ट्रपति प्रदत्त है तो अब उस सत्ता का कोई भी व्यक्ति अपने विषय वासनाओं के लिए विषयातता के लिए दुरुपयोग करे दूसरों को ठगने की कोशिश करे तो आप उसको घूसखोर बलिमान करप्ट अफसर बताते हैं और उस वो गिरफ्तार भी होता है मुकदमा भी चलता है पानित भी होना पड़ता है ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारा स्व जगत है अंतर जगत है और वाहि जगत संपूर्ण निमित्त जगत है यहां तुम्हें परमेश्वर की सत्ता और अधिकार प्राप्त है तो दारोगा अगर अधिकारों का दुरुपयोग करे तो पापी है तो तुम धर्मात्मा कैसे होगे? तो धर्म हमको एक सुव्यवस्थित सोच दृष्टि वे ऑफ लाइफ और हमने मजबूत संकल्पों की उत्पत्ति करता है और सांप्रदायिक सोच हमें लॉलीपॉप दे जाती है इतनी पूजा कर लेना इतनी माला फेर लेना ये फल लेना आए आज की ऋचा को है क्या कह रहे हैं कह रहे हैं त्रिनो अश्विना दिव्या भेशज त्रिपाथिवानी तिदतम अद्भय ओ मनम शन्यो मम काए सुनवे सूनवे त्रिधातु वहतम शुभस्पति ये आज के लिए है हमारे ऋषि हिरण्य स्तो आंगी जो जीवन ज्योतियों के स्तंभ है उदगम है और जिनकी ज्योतियां हमारे अंग अंग में समाती हैं तो हम जीते हैं धड़कते हैं सांसे लिखते हैं क्या कह रहा है ये ऋषत्व हमसे त्री नौ वे तीनों हमारे धारण सृजन और संघार के देवता आ ऊ मा ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी आदि आदि शक्ति से वरद जो आत्मा है वो हमारा त्रिही नो अश्विना ब्रह्म अग्नियों में ब्रह्म ज्वालाओं में हमारे अंतर में जो प्रज्वलित यज्ञ है हिरण्य स्तूप है जो हमारे अंतर में दिव्य जो संपूर्ण दिव्य ज्योतिर्मय जीवन के अमृत क्षणों को देने वाला है उस आत्मा ने ही उस यज्ञ ने ही भेषजा सींचा आप्लावित किया हाँ भेषज माने जल होता है जल से उदर किया त्रि पार्थिवानी तीनों लोगों को लोकेश्वर के तीनों लोगों में इस यज्ञ ने ही सब कुछ किया वो यज्ञ जो तुम सब में है और जो तुम्हें प्रत्येक सांस धड़कन और जीवन का क्षण प्रदान कर रहा है और मनुष्य की ओने उसी को जानने की आना था ये जीवन व्यर्थ है क्योंकि पशु तुमसे अच्छे जी रहे हैं उन्हें पीड़ा भी कम है तनाव भी कम है कुत्तों को हाउस टैक्स की तनख्वाह की हा, हा, बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं होती शादी भी का चक्कर नहीं होता है तो यदि मनुष्य हो और अपने को नहीं जानते हो अरे तो पशु से भी तुझ निकृष्ट हो तो तो कहा त्रिनो अश्विना दिव्यानी वेशजह त्रि पार्थिवानी तिरु दत्तम अध तीनों लोगों को जल से सृष्टि से वरद करने वाले तथा व्यापकता से उनको तृप्त करने वाले अद्धातु से भोजन होता है अधभयाह उनके लिए भोजन सृष्टि उत्पत्ति करने वाला वो जो यज्ञ है जो तुझ में है वही सचराचर को तृप्त करता है जो संपूर्ण सचराचर है वो तू है जो तेरे रूप का विस्तार है वही सब सचराचर है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे अपने को पढ़ो अपने को जानो यदि मनुष्य हो तो मनुष्य बन के दिखा पतित खेल मत नहीं तुम तो मिटने की बारी आ जाएगी कहा ओ मानम आत्म यज्ञों के द्वारा जो शन्य निरंतर तुम में रहता हुआ तुम में व्याप्त मम का है। तुम्हारे मेरे सबके शरीरों में सूनवे उत्पत्ति को धारण कर रहा है प्रती क्षण भोजन को रक्त के कण में ज्योति में अगली सांस और क्षण में लौटाता है जो सून वे उत्पन्न करता है जो त्रिधातु और इस शरीर को तीनों धातुओं से पुष्ट करके तुम्हें जो सौष्ठ प्रदान करता है शर्म और सुख और आनंद की वृद्धि करता है जो देह में तुम्हारी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सारी उपलब्धियों से वरद करता है वह शुभस्पति जो निरंतर शुभत्व की बरसात करता रहता है तुम्हें उसी से उतरव्रोत किए रहता है ऐसे आत्मा यज्ञ के प्रति अर्पित हो जाओ और वो तुम्हारे भीतर है बाहर का यज्ञ नैमितिक है निमित्त मात्र है क्योंकि जब जगत ही निमित्त मात्र है तो हर पूजा यज्ञ आदि नैमितिक है निमित्त मात्र सब कि साझी अर्जुन तू निमित है तो निमित क्यों नहीं होता जो, जो व्यक्ति जो है यदि वो वही आचरण नहीं करता वही दिखावा नहीं करता उसके हट के करता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं ढोंगी है वो पाखंडी है वो है? है कुछ और दिखाता कुछ है तो ठीक उसी प्रकार जब जगत निमित है तो निमित मात्र भव सब्य साझी अंधे की तरह न जीना ये मेरा बेटा मेरी बेटी मैं फलाने के साथ ये कराऊं, ये निष्ठ निकृष्ट नीच मनोवृत्तियां ये कहां से पाए तो जब अपने शरीर का एक कोष नहीं बना पाए तो इतने बड़े पाप क्यों सर पे उठाए? तो कहा कि ही जगत निमित्त जगत है इसके पूजा पाठ हवन यज्ञ भी नैमितिक अर्थात इस जीवन में ही फल देंगे अनंत की राह नहीं देंगे लेकिन यही पूजा पाठ कर्म कर्मकांड जब तू स्वभाव बना लेगा बाहर करता हुआ तो भीतर आकर के भी स्वभावता वही करेगा तो ये तुझे अनंत की राह दे देंगे बहुत सरल है और इसी को आज के ब्रह्म सूत्र में भी कहा है देखें क्या कह रहे हैं ज्योतिर् दर्शनाथ ज्योति ही दर्शनाथ जो आदरा है वो स्वर्ग हो जाएगा ज्योतिर् दर्शनाथ किसी यज्ञ की ज्योतियों में ही सारे ग्रह नक्षत्र जीवन और सब कुछ दृश्य होता है प्रकट होता है जो कुछ भी सचराचर में प्रकट होता है ये उसी यज्ञ के द्वारा होता है वो यज्ञ जो तुम में है वो यज्ञ जिसका तुम अपमान कर रहे हो वो यज्ञ जिसको जो तुम्हारे द्वारा उपेक्षित है और वो यज्ञ जिसके द्वारा तुम्हें जीवन का प्रत्येक क्षण मिल रहा है वो यज्ञ जिसके कारण तुम्हें जन्म दर जन्म तुम्हें स्वरूप मिलते हैं तुम्हें घर पर रखता है और तुम स्वजगत की उसी आत्मजगत की अध्यात्म जगत की यज्ञ जगत की उपेक्षा अपमान तिरस्कार करके ही तो तुम विषयांत जगत में भागते हो क्या उसके साथ जुड़े जुड़े जिया नहीं जा सकता जिसके कारण है सारा संसार संपूर्ण वस्तुएं ज्योति ही दर्शनाथ जिसके द्वारा ही चिता की राग फिर यज्ञों की ज्योति में ज्योति बनकर पेड़ों के गर्भ में अनादि में लौटती है और वही अनादिक पुनः शरीर में यज्ञ होकर ज्योतियों में लौटते ज्योति ज्योति बुनते एक नवजात सृष्टि को पैदा करते हैं जो तुम थे जो सब थे और उसी यज्ञ की ज्योति से हर सांस हर क्षण प्रकट होता है यदि आत्मा यज्ञ न करे तो सात्विक भोजन खा के सड़के मर जाओगे कैंसर बन जाएगा तो पाप क्यों करते हो झूठ क्यों बोलते हो दूसरों के जीवन में गंदगी क्यों डालते हो विष क्यों बहाते हो सोचो विचार करो कि पाप मूर्ति बन के ही जीना है तो फिर देवता बनने का सम्मान क्यों खोजते हो अपनी असलियत सबको क्यों नहीं बताते शायद कुछ प्रायश्चित हो जाए हर सांस पाप करना दूसरों का भुरा चाहना अपने लोभ के लिए दूसरों को किसी हद तक मिटाने की सोचना ऐसे आधा पाप हम सब क्यों करते हैं ये मेरे को मिल जाए वो क्यों ले जाए इसी में सारी जिंदगी बर्बाद करती तुमने क्यों करती हो ऐसा क्यों करती हो ऐसा और तुम्हें अपनी अंतरात्मा से डर नहीं लगता कि जिस यदि वो पकड़ के बैठ गया तो जहर ही जहर शरीर के हर कोश में होगी और कोड़ ही कोड़ होंगे आंखें भी नहीं रहेंगे एक क्षण में तो क्यों करते वैसे आधा पाप जब ज्योति से ही जीवन पा रहे हो तो अंधेरे क्यों फैला रहे हो अंधेरों के साथी क्यों बने बैठे हो ये मैं बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहा हूं लेकिन क्या आज आप पढ़ पा रहे हो क्या आपके समझ में आ रहा है ये सब ज्योति ही दर्शनाथ कि जो कुछ प्रकट है दृश्य जो जो कुछ तुम जीवन के रूप में देखते और पाते हो बच्चों को चुप करा दे नहीं तो बाहर ले जाएंगे उन्हें ज्योतियों ने ही यज्ञ की उत्पन्न किया है और ये वही यज्ञ की ज्योतियां हैं जो तुम में प्रज्वलित है जो सब में जब जब तुमने किसी के साथ अपराध करना चाहा है तो तुमने यज्ञ के साथ किया है और इस अपराध की क्षमा कैसे होगी मत करो ज्योति ही दर्शनाथ उन आत्म ज्योतियों का दर्शन करो ज्योतियों को सन्मुख रखो और जीवन को ज्योतिर्मय बनाओ विष पियोगे तो सड़के मरोगे ही ना दवाइयां क्या कर लेंगे चलिए कभी भी पाप मत करो सब में ईश्वर का भाव रखो और सड़ी हुई विषैली मनोवृत्तियों को छोड़ दो झूठ कपट और फरेब से जीने की मनोवृत्तियों को आज हवन कर डालो कि हम सत्य से ज्योति से जिएंगे अमृत मय जीवन होगा हमारा अब हम कोई पाप नहीं लोभ के लिए दूसरों के घर उजाड़ते हैं और भगवान की भक्ति का स्वांग भी बढ़ते तुम्हें तुम्हारा ये जीवन भी नरक हो जाएगा और आगे भी कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ेगा यही कहा कि ज्योति दर्शनाथ सोचो कि ये बच्चे जब ये पढ़ के आते थे इसी में उनका बचपन जवानी में उतरता था और तब वो गुरुकुल से गांव को लौटते थे तो उनके रूप कैसे होते होंगे उनके स्वभाव कैसे होते होंगे और उनसे जुड़ा समाज कैसा सुंदर मनोहर होता होता धरती पर स्वर्ग उतर आते होंगे क्योंकि हर कोई हर किसी के लिए जीता होगा ज्योति बनकर तो उससे बड़ा वैकुंठ फिर कहां होगा आज क्रोध बदला झूठ कपट और लोभ के लिए जीते ये तो महापतित सोच है इसमें किसी का उतार नहीं होता यदि हमें दंड नहीं मिला है तो शिशुपाल की कथा है कि प्रभु हमारी इस हरकत को शिशु के सदृश मानकर एक सौ आठ बार क्षमा करता है और फिर नहीं करता है सर शिशुपाल का उड़ा देता है सर तुम्हारे उड़ जाने उससे वो ये मत समझो कि दंड नहीं मिलेगा भारी दंड मिलेगा जितनी देर से मिलेगा उतना भारी होगा फिर प्रायश्चित नहीं हो पाएगा तो अभी से सुधर जाने में भलाई है ज्योति ही दर्शनाथ ज्योतियों को सदा सामने रखो हमेशा अपने सम्मुख नहीं तो ये जीवन तो जीवन आगे के जन्म भी गए जीवन एक यात्रा का नाम है इस जन्म से पहले भी असंख्यो जन थे तुम्हारे यात्री हो क्योंकि योनियां तो पड़ाव होती हैं यात्री योनी दर योनी बे योनि चलता ही रहता है ये तो अनंत की यात्रा है आज इस मनुष्य योनि में एक क्षणिक पड़ाव में हो और आगे और पीछे की सारी यात्राएं पाप में सड़ाए जा रहे क्या होना तुम्हारा क्या किसी सिर फिरे यात्रा की बात बात बता सकते हो कि जो यात्रा पे चल रहा हो और किसी सराय में थोड़ी देर के लिए रात बिताने के लिए रुका हो और अगले दिन उसे मैं काफिले के आगे बढ़ जाना हो तो क्या उस सराय में उस क्षणिक ठहराव के लिए वो सारी यात्रा के पुण्यों को और सोच को सब कुछ जला देगा और आप ऐसा क्यों करते हो भाई क्यों करते हो क्यों अपने सारे पुण्यों का सर्वनाश कर रहे हो जगत लूट से नहीं ज्योति से चल रहा है झूठ से नहीं सत्य से चलता है मकारी और फरेब से नहीं क्या विष किसी को जीवन का एक दिन दे सकता है तो विषाक्त मत पर अमृत बाटो ज्योति ही दर्शना और अब आए भगवान गोविंद की कथा में भक्ति रस में हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि सच्ची भक्ति में दो नहीं होते दो हो तो विषया शक्ति होती है भक्ति में एक ही होता है दूसरा उसके भीतर होता है आ, प्रेम गली अतिशा करी जा मैं दो न सका हाँ। और सांप्रदाय गुरुओं ने कहा चल गोपी गोपाल खेलेंगे <laughs> राधे गोविंद बनेंगे हाँ? ना भक्ति में दो नहीं होते दो हुए और वो विषया शक्ति हुए वह आसक्त जगत बन जाती है भक्त जगत का भी नाश हो जाता है कोई बहुत बड़े अंधे होंगे जो विषय शक्ति को भक्ति गाएंगे दो लोग जुड़े ध्यान व्यान सब गया थोड़ी देर राजनीति हो रही है थोड़ी देर मोहल्ले की बात हो रही भक्ति कहा है तुम्हारे पास तो भक्ति के लिए एक व्यक्ति और एकांत चाहिए दो नहीं होने चाहिए दो हुए तो भक्ति विषय शक्ति में गई उसने एक सवाल पूछा और आपका ब्रेन पूरी फिल्म इंडस्ट्री बना उधर ही की फिल्में चलाने लग गया और आप बैठे सोच रहे हैं अब आपकी भक्ति कहां है गोविंद गए वो जो सामूहिक ध्यान होता है, है। वो भी यही नाटक होता है एक मौन खोजना होता है एक एकांत एक अपने भीतर उतारना होता है तो भक्ति का रस और अमृत बरसता है जब मैं मुझमें ही जीने लगता हूं वो बात ही कुछ और होती है ये इंटेलेक्ट का सुप्रीम लेवल है ये कोई अंधी फंधी भक्ति नहीं है कोई एम एचर लेवल्स नहीं है और जो दिमागी तौर पर बहुने हैं वो विषय शक्ति को ही भक्ति मानेंगे और सारा जन्म बर्बाद कर देंगे और उसी को पाने में हर जगह जहर फेंकते फिरेंगे इसे मारूँ तो मैं चढ़ बैठू मेरी को जगह नहीं है, पूछो क्या वहाँ कोई परमानेंट पोस्ट है <laughs> ना जब जब आती हैं आंधिया जब जब वहां प्रलय को ग्रह चले जाते हैं तो किसी दूसरे ग्रह को वहां आने का मौका नहीं होता है वहां शून्यवास कर जाता है किसी को स्थान नहीं होता यह मूर्खता है ये एक अज्ञान है हमारा क्या हम सत्य से विपरीत जा रहे हैं और सत्य को पाने का एक नाटक भी कर रहे हैं ना ये सब नहीं होता है आज पृथ्वी जहां पर है जिस परिधि में है इससे पहले कोई ग्रह नहीं था हट जाएगी फिर कोई ग्रह नहीं होगा परिधियां बहुत होंगी सूरज बहुत होंगी परिक्रमाएं बहुत होंगी लेकिन ये स्थान शून्य हो जाएगा याद रखना क्योंकि ये सब अपने अपने अंतर में जीते हैं तो बाहर के स्थान की इनको जरूरत क्या है बोलो और भक्ति इन्हीं ग्रहों की भांति अपने अंतर में आत्मा के साथ जुड़कर जीने की बात है झूम रही है धरती नाच रही है धरती सूरज की चारों ओर उन्मादनी सी डोल रही है भक्ति पूछो किसका नशा है कौन है वो वो तो ग्रह तो अकेला है फिर झूमता क्यों है क्योंकि उसके अंतर में उसके अंतर का देवता है इसका नाम भक्ति है हम में हर कोई अकेला अकेला आता और जाता है वाह है जगत निमित जगत है यहां जुड़ना दोनों का विनाश है अब साम्प्रदायिक में तो ये है ना चेला चेली बंजा वो हुआ क्या पुराने जमाने में क्या अभी भी लोग गुलाम खरीदते हैं मिडल ईस्ट वगैरह में तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं गुलाम को खरीदने के लिए अबे जिंदगी भर का गुलाम है तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना तो गुरु तो गुरु होते हैं उन्होंने एक और शार्ट कट ढूंढ लिया बोले इसको चेला बना लो चढ़ावा भी ले लो और जिंदगी भर का गुलाम तो है ही है ये धर्म में नहीं होता है ये सड़ी हुई सांप्रदायिक सोच है धर्म का एक ही नाद है सीए राम सब जग जानी एको ब्रह्म द्वितीय नाश थे कुछ लच्छेदार बातें फेलाए कपड़े क्यों उतारे कपड़े समेत गुलाम ना बना ले चेला हु जा हाँ। समर्पण देने के लिए तुम्हारा अंतरात्मा है तुम्हारा गुरु है और वही कृष्ण है वंदे कृष्ण जगत गुरु अरे गुरु तो तुम्हारे भीतर बैठा बाहर कहा मक्खियां बटोरते भीतर जाओ ज्ञानियों से ज्ञान लो ध्यानियों से ध्यान का मार्ग लो तपस्वियों से तप की राह पूछो लेकिन लिपटना मत उसे दोनों मिट जाओगे वो भी और तुम भी लिपटने के लिए सबके पास उनका अंतरात्मा श्री कृष्ण है जितनी गोपियां उतने गोविंद क्योंकि तो आत्मा तो घट घट है गोपी माने ज्योतियों का आत्मा श्री कृष्ण तो भीतर अपने न झांका दूसरों के घर कब जाने में लग गए हाँ हाँ हा। ये भक्ति नहीं ये अधा पतित विषयांत है से कभी मत भूलना झांकने के लिए तुम्हारा अंतर आत्मा है पड़ोसी की खिड़की में सर न गुसेरना सरकड़ जाएगा जीवन नष्ट हो जाएगा, उम्र के दिन ही कितने हैं, अपने अपने भीतर जाएं, अपने आप को पढ़ें और यही हम भगवान की लीला में देख रहे हैं कि राधा ने कहा कृष्ण को पाना है परमेश्वर को पाना है तो बाल कन्हैया में नारायण की मूर्ति ले तो सब पीछे भागने लगे बोली बावली इनके पीछे मत भागो इन्हें अपने अंतर में भी इनकी कोई सेवा नहीं करनी जब देखो तब ये शोधा कि यहां भीड़ लगाई खड़ी को तरीका है ना इस मनोरम छवि को अपने अंतर का देवता बनाओ बाल छवि है जिससे मन बालक रहे विषयांत जगत ना रहे कोई कड़वाहट ना आए कोई सड़ी हुई सोच ना आए भीतर जाओ इनको अपने भीतर विराजो और फिर बाहर भटकने का मन ना हो तो उसके लिए इन्हें बराबर सजाओ इन्हें भोग लगाओ इनकी सेवा करो इन्हें पंखा अपने भीतर जलो तो बाहर का भटकना तुम्हारा सहज ही समाप्त हो जाएगा और तुम समाधि की अवस्था पा जाओगे जो बड़े बड़े ज्ञानियों और ध्यानियों के लिए अति दुर्लभ है वो राधिका ने गांव की गवार गोपियों को वो राधिका दी और तुमने तो कहा इनके लिए भी बाहर भागो हाँ। और हर जगह कुर्सी कब जाओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा किस जन्म होगा जितनी जल्दी प्रायश्चित हो जाए उतना ही कल्याण सम्मुख हुई जीव मोही जब जन्म कोटि अघनाशन तब ही कोटि जन्मों के पाप अज्ञान अंधेरे तुम्हारे वही जल जाएंगे जिस दिन जीव मेरे सम्मुख होगा प्रभु इतना भी कह रहे हैं और तुम प्रायश्चित को नहीं फिर उन पापों को दोहरा रही है फिर वही पाप तो क्या होगा तुम्हारा धोखा अपने को दे रही हो और किसी को नहीं तो राधा ने कहा इनके पीछे नहीं भागो इन्हें भीतर बिराजो भी मन में आप कल्पनाओं में उतारो इन्हें इन्हीं के संग जीना है जिससे कल्पनाएं दाएं बाएं इसकी उसकी नकल में बहके ही नहीं इनी में रहे क्या बुराई है पाप नहीं पाप कम हो जाएंगे झूठ हाँ? कपट फरेब की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ज्योति दर्शनार्थ इस ज्योतिर्मय के दर्शन में ही हमें सब कुछ मिल जाएगा आज का ब्रह्मसूत बहुत सुंदर है तो चलो कल्पनाओं में भी इसी को उतार लें रोम रोम में बसा लें क्योंकि बसा तो यही है ये यह नहीं है तो हम कहां हैं क्योंकि सांस ये धड़कन ये यज्ञ ये ज्योति ये भस्मी से अन्न में लाने वाला ये अन्न को से ये स्वरूप देने वाला ये और इस रूप में रूप उभारने वाला ये संतति से वरद करने वाला ये तो इसको छोड़कर फिर कौन ठिकाना है अरे अब कहा जाना है क्या सुंदर भाव है अब वो तुम लेना नहीं चाहती कपट कपट बस तो कहा भीतर जाओ तो भीतर अब वो दही मत रही है तो उसका कंधा झूल रहा है कह रही है मक्खन निकले तो खा लेना वो कह रहे पागल हो रही है यहां है कहां वो बोली देख नहीं रहा कंधा टूट रहा है कितने जोर से झटके दे रहा है और तू कह रहा है ही नहीं आंखें हो तेरी तो तू देखे <laughs> लेकिन भगवान ने कहा राधा ने अगली अवस्था का भक्ति की है कि तो बछड़े भी ले गए ब्रह्मा जी और बालक भी ले गए कथाम कर चुके हैं और फिर जब लौटाए तो एक बरस हो गया बच्चों ने कहा कि हमने एक साल ब्रह्मा जी के मेहमान रहे बोली सवेरे तो बांध के ले गया था रोटी क्या नाटक कर रहा है तो लेकिन जब कन्हैया से पूछा तो उन्होंने कहा हां मही था सबने तो कहा राधा ऐसा क्यों हुआ कहा ये दिखाने के लिए भक्ति का अगला पाठ पढ़ाने के लिए क्या मुझ में ही मुझको मत देखो सब में मैं हूं सब में मुझको देखो जो सब में नारायण का भाव नहीं करते वो अधा पापी पतित होते हैं क्योंकि वो खोटे कर्म और बदले जो लिया करते वो लोभ के लिए दूसरों को जहर जो दिया करते हैं क्योंकि सब में ईश्वर जो नहीं देखा तो फिर ये पाप तो करने ही थे ना और ऐसा करते वक्त याद नहीं आता तुम्हारे भी बच्चों के साथ यही कोई करे तो क्या होगा नहीं ये याद थोड़े ना और तुम्हारे साथ कोई कर गुजरे तो क्या होगा डर नहीं लेता है क्यों कबज कुंडल पहन के पैदा हुए हो क्या नहीं तुम्हारे साथ ही हो सकता है और ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हें पहचानती नहीं तुम्हें हर कोई अब जानता है अरे भाई खुद अपने कपड़े उगाड़ दिए और लोगों से कह रहे हैं खबरदार हमें कोई नंगा मत कहना तो बोले अजीब बात है तो तेली तो तुमने अपने कपड़ों में लगाई है तुम्हारी नग्नता अब सबके सामने है कहा सीखोगे तो राधा जी कहती हैं कि अगर इस पाप से इस हलाहल से इस नाबदान से बचना है तो अब गायों में भी बछड़ों में भी भगवान है ये याद रखना है पति में भी है सास में भी है ससुर में भी है याद रखना है और आज आप में बाप बेटों में झगड़ा माँ बेटे में शक शुभा और डर भय आतंक है मैं बहुत घरों की बात कर रहा हूं क्या ये मां बेटे के संबंध है क्या ये पति पत्नी का व्यवहार है ये मत कहो कि मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये ये और भी बड़ा झूठ है ताली एक हाथ से नहीं दो से बचती है क्यों हुआ ऐसा क्योंकि तुमने उनमें भगवान का भाव जो नहीं किया तो संबंध भी पाप और मवाद बन के रह गए तुम्हारे और कितना पुण्य बाकी है कमाने को भाई इतने पुण्य तो तुमने कमाए है मत कहो कि कोई तुम्हें देखता नहीं कपड़े तुमने उतारे हैं यह मत कहो कि हर कोई तुम्हें नंगा क्यों कहता है, है? कपड़े खुद उतारे तो राधा ने कहा इन सारे पापों से बचने का एक ही तरीका है कि सब में उसका भाव ले आओ अब अगर कोई तुमसे अपराध भी कर गया है और ये भाव तुम्हारा मजबूत है तो बोले भगवान तो उसमें है ना तो तू मत कुछ करना क्योंकि कष्ट तो कन्हैया को होगा प्रभु को पीड़ा थोड़े ना देंगे प्रभु जाने वो जाने क्योंकि तो उस तुमको दंड देने वाला भी कृष्ण है वो तुम्हारे भी करे तुम्हारे पापों के लिए तो मैं क्यों करूं वो जाने तो तुम पाप से बच गए लेकिन जब सांस सांस में दूसरे की चीज कांख में गड़ रही है हाय ये मेरा क्यों नहीं हो गया ये मेरी चीज मेरी क्यों नहीं होगी मैंने क्यों नहीं इसमें मुठ्ठी मार ली तो तुम्हारी भक्ति गई तुम्हारे जीवन का सर्वनाश हो गया और तुम्हारा अब कोई उद्धार नहीं होगा कुछ नहीं होगा यदि सब में ईश्वर का भाव होता तो तुम्हारे हाथों से घृणित पाप तो ना हुए होते तुम्हारे संबंध विषैले और मैले तो ना हुए होते किससे द्वेष करते हो कि उसके खेत मेरे खेतों से ज्यादा हो गए उसकी संपत्ति बढ़ गई अरे कल तू नहीं रहना उसने नहीं रहना मुसोलिन आया हिटलर आया बोला सारी धरती मेरी मुट्ठी भर मट्टी बन के रह गया धरती फिर धरती रही तेरी कहा से हो जाएगी काहे जल रहा है क्यों उम्र का हर दिन पाप में जला रहा है ईर्षा के क्यों उसके बेटे आगे बढ़ गए मेरे पीछे रह गए यहाँ कोई ना आगे बढ़ता है ना पीछे हटता है सब के सब एक ही जगह बराबर पहुंचते हैं अब वो है शमशान घाट चिता की लकड़ियां और फिर इतनी सी राख कौन आगे है कौन पीछे है तो राधे कहती हैं ये ढोंगी स्वांगी भक्ति से कुछ होता नहीं पहले मरे मन के सारे असुर फिर हुई भक्ति का आरंभ भक्ति है मोक्षदाय भक्ति सचराचर की मां है वेदों की भी मां है गोविंद अब फिर अक्रूर जी आए लेने के लिए कि नहीं आको क्या हम तो ले जाएंगे कंस ने अक्रूर को भेजा क्योंकि ईश्वर को अक्रूर ही ला सकता है कृष्ण कोई क्रूर कर्मा नहीं और हम तो क्रूरत कर्म करते हैं हर एक की जिंदगी में जहर डालते हैं तो भगवान तुम्हारा कैसे हो जाए अक्रूर से कहा तुम्ही बुला के लाओ क क्यों इतिहास में भी चले और अध्यात्म में भी चले बचपन में ही कन्हैया ने बाल सेना बनाई बाल बालों की और इन लोगों ने जंगल में शपथ ली कि निरी और सताए हुए की रक्षा के लिए हम अस्त्र धारण करेंगे लेकिन सत्ताधारी बनने के लिए हम कभी युद्ध नहीं जब जब कोई हमें सेवा के लिए सहयोग के लिए पुकारेगा हम उनकी रक्षा में जाएंगे ये हमारा जीवन धर्म होगा यही हमारा निमित्त धर्म होगा ये सचराचर बाग है और हम हैं माली मालिक है बनाने वाला तो हम माली और रक्षक का धर्म धारण करेंगे संपत्ति के मालिक नहीं बनेंगे आज तुम सब कौन हो जब टटोलो तो कहे जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, पड़ोसी का देख के फलाने का देख, मालिकियत नहीं तो माली का दिमाग खराब हो गया है माली पागल हो गए माली भगवान बनने चले मालिकाना चाहते है। उमर का शरीर का मालिकाना है नहीं तुम्हारे पास तो और क्या होगा भाई जरा मुझे बता तो दे इसीलिए कहा निमित जगत है निमित रहो गलत आचरण मत करो ढोंगी पाखंडी कहलाओगे और सड़सड़ सड़ के मरोगे अपने वंशों का नाश भी खुद करोगे क्यों क्योंकि उनको भी तो यही रास्ता दिखा जाओगे वो भी तो मिटेंगे तेरे ही तरह ये राह तुम्हारी नहीं है कृष्ण ने कहा जब भी कोई निरी अवला कहीं सताई जाएगी सहयोग उस और सहायता के लिए कहेगी हम आएंगे किसी पशु का भी वध होगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे हम सचराचर के माली हैं हम हर पेड़ पौधे की धारी की रक्षा करेंगे क्योंकि मनुष्य की योनि निमित कर्म है सेवा की योनि है ऐसा नहीं कि अर्जुन से कहा कि निमित्त मात्र हो प्रभु ने बचपन में ही संकल्प लिया है कि निमित है तो निमित्त मात्र रहेंगे और जो सत्य है उसे स्वीकारेंगे कोई पाप नहीं करेंगे और सब बालकों के साथ लिया और जब कंस के गुंडे टैक्स के रूप में उनका दूध मक्खन सब उठा ले जाते हैं उनके घरों और झोपड़ियों को जलाते हैं तो उनका इसे हम टैक्स भी नहीं जाने लेंगे मक्खन हम खाएंगे बच्चों को खिला देंगे बंदरों को खिला देंगे कंस के आ नहीं जाए तो उसको ये भी तकलीफ है कि मेरे खिलाफ गांव गांव विद्रोह है कर आना बंद है असरों की धुनाई पिटाई हो रही है उनकी लाशें लौट के आ रही है तो उसने जानना चाहा कि कौन है इस सब के पीछे तो हर ओर से आवाज आई श्री कृष्ण और उसे संदेह भी है कि वसुदेव का बेटा है जो मेरी पकड़ से बाहर निकल गया था तो यहाँ इतिहास इतिहास सब साथ, साथ चल रहे हैं एक रहस्य लीला है मेरी कहानी है प्रभु मेरा अपना मेरा स्वरूप मुझको लीला करके पढ़ा रहे हैं और दूसरी जगह इतिहास भी मेरी ही कहानी है तो अक्रूर से कहा कि तुम लेके आओ वसुदेव के सेनापति हैं अक्रूर जब किसी बीमारी का हमें एंटीडोट बनाना होता है तो उस बीमारी से ही बनाना होता है इसलिए कंस ने अकरूर को भेजा उसी के आदमी और कहा कि अब हम, हम सुधर गए हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और हम उनकी सेवा करना चाहते हैं हम उन्हें बहुत आदर देना चाहते हैं श्री कृष्ण को तो तुम ले के आओ और हम तो उनके दर्शन करना चाहते हैं अकरूर ने कहा कुछ दिन बाद चला जाऊं तो बोले जल्दी जाना लेकिन हाँ बोले जल्दी जाऊ ने सब जगह चिट्ठियां भेज अपने अपने यूथ पतियों को कि भाई कंस जो है आखिरी खेल खेलना चाहता है उसने कृष्ण और बलराम को बुलाया है और यज्ञ का यह बहाना कर रहा है बहुत बहाने के यज्ञ करते हैं हम लोग भी हवन हाँ। कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं पुण्य मिलेगा मिलेगा तुमको जूता अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं सुधरा अगर तुम्हारा आचरण नहीं सुधरा यदि तुम्हारा कृष्ण भाव नहीं आया तो यज्ञ में क्या मिलेगा तुमको कहा उसने यज्ञ की घोषणा की है तो उसको यज्ञ को यज्ञ में ही जवाब देना है तो सब सब हथियारों के सहित भीतर हथियार रख के और बाहर फूल पत्ती और खाने का सामान लेके यज्ञ की सामग्री लेके सब लोग मथुरा में प्रवेश कर जाओ वक्त से पहले ही पहुंच जाओ जो बिखरे हुए सुरस नायक थे योद्धा थे युद्धपति थे सब ने अपने अपने तैयारियां शुरू कर, कर कर दी है और वो सब हवन सामग्री और सब लेकर के मथुरा में घुसे चले जा रहे हैं अब सैनिक उन्हें रोके भी कैसे है ना तो यज्ञ भगवान की जय कंस की जय करते हुए सब घुस गए कंस भी हैरान है कंस भी हैरान है तो मैंने तो कोई यज्ञ ही नहीं रचाया खबर कैसे वो तो बहाना था नहीं तो सबसे पहले मगधराज को बुला मैं जरासन जरासंध अपने सारे असुर राजाओं को बुलाता मैंने तो किसी को भी दावत नहीं दी और ये सब घुसे चले जा रहे हैं अब में इतने आदमी भर गए हैं कि कंधे से कंधा छिल रहा है और सब यज्ञ भगवान की जय कंस की जय कर रहे हैं फूल पत्तियां लिए हैं मोहरें लिए हैं खाने पीने का सामान लिए हैं बोले हम तो यज्ञ के दर्शन के लिए और उसमें सामिग्री अर्पण के लिए आए अब कौन रोके किसको रोके कंस की फल पर कंस के पास कंस के गले में टंगे जो ऐतिहास है तो उसको भी साथ लेते चले तो जिससे आप लोगों के मन में कोई संदेह ना रहे ऐतिहासिक घटनाक्रम जो आज से साढ़े छह से सात हजार वर्ष पूरा कुछ लोग पांच हजार बता रहे हैं लेकिन वो सत्य नहीं है हाँ लेकिन क्योंकि समाधि में स्मृतियों में समय के अंतरालों का भान नहीं रहता है टाइम शून्य हो जाता है इसलिए कह नहीं सकते लेकिन जहाँ तक हमारी स्मृति है साढ़े छः से सात हजार वर्ष इसके बीच का अंतराल है तो बलराम को और कृष्ण को लेने आए ये शोधा जी बहुत दुखी हुई मूर्छित होने लगीं और वो सांस बड़ी भारी हो गई है वृंदावन की किसी घर चूल्हा नहीं जला है हर कोई तरफ रहा है कि गोविंद मत जाओ ये चाल है गोपियाँ रथ के आगे बिस गई हैं कृष्ण बलराम ने कहा कि वो जरूर जाएंगे अक्रूर ने भी वो नंद जी को समझाया राज है इनको जाने दो हा और नियति तो अपनी राह चलती है हम में कोई किसी पर कुछ भी अधिकार नहीं कर सकता है गोपियां रथ के आगे बिछ गई हैं समझा बुझा के उन्हें उठाया गया है बहुत सी मूर्छित भी हैं कृष्ण और बलराम रथ में चल दिए हैं एक जिसने नहीं रोका है वो श्री राधे है वन में से जब वो गुजर रहे होते हैं तो राधा को नदी के तट पर मौन खड़ा देखते हैं गोविंद स्वयं रथ रोक कर उतर जाते हैं और उसके पास जाके अपनी बांसुरी रख के कहते हैं राधे मैं शीघ्र लौटूंगा ये बांसुरी रख लो मेरी मैं जब लौट के आऊंगा तो तुम्हारे पास ही इसे बजाऊंगा नहीं तो नहीं बचाऊंगा और देख के चल देते हैं वो भी रोकती नहीं है सारी गुपियां दौड़ के आती हैं कि राधे उसका रथ चला गया और तूने रोका नहीं तूने तो कहा था कि वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा तो कहा पगली वो गया नहीं है वो हम सबके और करीब हो गया है कहा यह क्या कह रही है? का जब तक गोविंद बाहर थे हम सब भी तो इस घर से बाहर भाग रही थी उन्हें भीतर बिठा भी नहीं पाती थी खिला पिला भी तो नहीं पाती थी बाहर से वो इसीलिए लूप हो गए हैं कि भीतर से मत जाने देना हा? उसे बाहर नहीं भीतर देखना है समझाती हैं कहा यह भक्ति का अगला चरण है कि अंत दिखे दिखेगा तू अब और मेरे अंतर में तो सदा रहेगा तू अब जब तुम्हारा कोई घर का तुम्हारा अपना रिश्तेदार अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तड़प उठते हो ना तो फिर मन उसे कहां खोजते हैं खोजते हो तो कहां मिलता है मन की कल्पनाओं में अपने भीतर ही तो मिलता है वह तो भीतर से मच जाने सच्ची भक्ति हर सांस उसी को तड़पती है विषयांत भक्ति विषयों में भाग जाती है खाली शूभ रखा की तरह रूप भरके छलावे किया करती है राम की कथा में पढ़ा था ना कि रावण की बहन है शूभ रखा तो जब चाहे जो रूप भर लेती है तो तुम्हारी उस भक्ति को शूर्ण नखा भक्ति बोलो जो हर चार घंटे पे अब इसके झगड़े में अब उसके लोभ में इसके लालच में इसकी विषांता में तुम सब शूर्प नखा भक्ति होगी तो अटल होगी भक्ति होगी तो कभी नहीं टलेगी हो भक्ति होगी तो मन कभी महिला नहीं होगा गोविंद जो बैठे हैं महिला कैसे सकती है अटल भक्ति ही भरती है बाकी सब शूर्म रखा है कि तू नहीं और सही और नहीं और सही पहले राम को लिपटी फिर लक्ष्मण को फिर राम पे दौड़ी फिर उन भगाया तो लक्ष्मण की पे जा पहुंची अरे कोई तो मिलो ये <laughs> कौन सी भक्ति है तुम्हारी भगवान मणिकणिका का वेश्या का भी उद्धार करते हैं लेकिन जिनकी भक्ति वेशिया से भी नीचे जा पहुंचे उसका भगवान क्या करे? क्योंकि मणिकरिका परिस्थितियों के वश वेश बनी है लेकिन मन उसका एकाग्र भाव से गोविंद में है तुम्हें कोई कारण नहीं भटकने का और फिर भी वेश्या बनी मन भटक रहे मन वेशिया अब इसका उद्धार प्रभु करें तो कैसे कैसे करें क्या ईश्वर ने कहा था हर एक से ईर्षा द्वेश करो हर एक के साथ गंदगी करो प्रभु ने कहा था क्या तो उद्धार भी करें तो कैसे करेंगे अजामिल का उद्धार हो सकता है मणिकर्णिका का हो सकता है लेकिन हम तो स्वेच्छा से विषांत जगत में भटकते हैं और भक्ति का स्वांग भर के परमेश्वर के माथे पर भी कलंक का टीका लगाते हैं हमारा उद्धार कैसे हो सकता है सोचो विचार करो तो राधा ने कहा पहले भीतर भी बिठाते थे और बाहर भी भागते थे अब तो एक ही काम है बिठाओ भीतर और सुनो अब हर सांस उन्हीं में जीना है हम उनका भोग बनेंगे उन्हीं को अर्पित होकर और वाह्य जगत के सारे काम उन्हीं के निमित्त होकर करेंगे घर की चौका बर्तन सेवा गवों का काम दूध माखन मिश्री बेचने भी जाएंगे सब करेंगे लेकिन गोविंद कि आप निमित होकर करेंगे तुमने कहा प्रभु तू मेरा निमित हो जा क्या क्या भड़िया? क्या बढ़िया बढ़िया रास्ता खोजा कि मैं यूं जाता भगवान उसको मार दे सुपाड़ी चंद हो जाए <laughs> वो आता है ना टीवी सीरियल में वो पांच इकट्ठी मिलकर हाथ में हाथ झोलती है एक धरती बनती है एक आकाश एक अग्नि एक जल वो पांचों मिल करके फिर भूमू भूमु करती हैं मारती है और फलाना मर जाता है रोज टीवी सीरियल पे उल्टे सीधे बकवास दिखा रहे हैं तो यहां भी माताओं के दिमाग खराब सब पंचका बन रही है जादूगरिया हो रही गोविंद फिर क्या ना कर डाले जब तांत्रिक को भी शक्ति नहीं मिलती तो जहर है फलाना है चमत्कारी है है ना ट्रिक बाजिया उन्हीं पे उतर आता है क्योंकि वहां तो कुछ मिला नहीं क्योंकि ईश्वर की राह में सीधी सिद्धि तो क्या है? जूते मिलेंगे तुम्हें कुकर्मों के लिए हाँ भगवान तो नहीं मिलेंगे तो सिद्धि कहाँ से मिल जाएगी तो ठगी होती है मक्की होती है फिर एंथ्रेक्स बनाए जाएं फिर जहर बनाए जाए फिर कैसे कैसे उस तक पहुंचाए जाए कैसे खिलाए जाए ये सब नाटक होते हैं याद रखो प्रभु समर्पण में सच्चाई ईमानदारी प्यार और त्याग में मिलते हैं फरेब में नहीं और फरेबी को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और हर कोई उससे दूर भागता है कितने अकेले होना चाहते हो अभी से सुधर जाओ तो कहा मत जाने देना भगवान चल दिए मथुरा में आदमी नहीं घुस सकते तो रथ कहां घुस सकता है तो बाहर उद्यान में उतार दिए गए मक्रूर जी ने कहा आप भीतर नहीं जा सकते कहा मैं ही कंस को बता के आता हूं कि गोविंद आ गए हैं कल हम कोशिश करेंगे कि वो प्रवेश करें क्योंकि आपके रथ पर रथ तो क्या है यहां तो पैदल भी नहीं चल सकते इतने भक्त इकट्ठे हो गए यज्ञ के लिए तस्वीर बदल गई है उसके आने से पहले ही कंस की फाड़ उसके मुंह पर उलट कर क्या पड़ी है उसके गुप्तरों ने बता दिया है कि कंस तू हार गया कहने लगा क्यों क्या हुआ कहा ये सारे दर्शनार्थी भक्त जो हाथ में माला मोरे फल और अन्न आदि लिए हैं ये सब अस्त्र शस्त्र सुसज्जित लब्ध्या प्राप्त प्राप, ये सारे योदा हैं जिन्होंने तुम्हारी सेना छोड़ दी थी कि तुम्हारे साथ वो पाप के भागी नहीं बनेंगे ये सारे वही शोरवीर योदा और इनके देखते ही देखते बाकी सेनाओं के भी रूप बदल गए हैं क्योंकि उनके वो सेनाएं इन्हीं के तो अधीन रही हैं और सेना में भी तुम्हारी विद्रोह हो चुका है कंस तू अपने किले में खुद फंस गया है देखा पाप करने वाले को उसी की फल पर वक्त मात देता है वो बच नहीं सकता वो और अब उसे दूसरों को मारने जा रहा था मौत अब उसके सर पर आकर के खड़ी हो काल का खप्पड़ चलेगा हा हाँ। और योगनिया उसका रक्तपान करेंगे कंस की नियति तय हो गई है उसकी सारी सत्ता आज उसके हाथ से कृष्ण के आने से पहले ही निकल चुकी है